na krishna krishna, krishna. नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और जब उनसे बातें करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन आप सभी को मिलता है और कुछ नई बातें और कुछ प्रेरणादायी बातें हम उनसे लेते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ सचिन जी हैं जो खास पातंजलि युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी है और काफी समय से योग से जुड़े हुए हैं आप सभी जानते हैं पतंजलि जो योग संस्थान है उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं एक बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है भारत देश में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका है वो दिया गया है और अपने भारत का जो प्रोडक्ट है उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रोडक्ट के रूप में जो स्थान देने का काम किया है वो पतंजलि ने किया है और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं उस विषय को और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूँगा आप सभी की तरफ से सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और इस स्टूडियो के माध्यम से आपको विशेष जानकारी भी मिलते रहती है तो इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ हमें आ, आमंत्रित किया जी सचिन जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में इंट्रोडक्शन करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दें थोड़ा सा और जैसे कि आप बहुत अच्छे कंपनी में काम करते थे और उसको छोड़ के एक संन्यास के रूप में आप सेवा दे रहे हैं पतंजलि योग में लोगों को योग के बारे में बता रहे हैं तो ये एक बहुत ही सीखने वाली भी बात है और प्रेरणादायी बात है और साथ में एक जिज्ञासा भी बनी रहती है ये क्या हो सकता है क्या आम जनता के लिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम लोग भी कभी जाते हैं व्हाइट कपड़ों में तो लोग पूछते हैं अरे ये कैसा आप ऐसा कैसे हैं तो उनके सामने एक प्रश्न आ जाता है तो वो सारी बातें एक जिज्ञासा के रूप में उनके पास हैं तो मैं चाहूँगा कि उनकी जिज्ञासा भी शांत हो जाए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताइए जी मेरा नाम सचिन है और मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र से मेरा जन्म है परंतु अभी मैं हरिद्वार पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में रहता हूँ शुरू में जब मैं बचपन में माता पिता के साथ रहता था तो मेरे माता पिता आस्था टीवी के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम देखते थे जी और मैं भी मुझे भी वो सुनने का मौका मिलता था उसी रूप से मुझे आध्यात्मिकता की और बहुत रुचि रही और फिर धीरे धीरे मेरा एजुकेशन भी वहीं से हुआ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हुआ और फिर इंजीनियरिंग के बाद मुझे विदेश में जाने का मौका मिला वहां मैं डिज़ाइन इंजीनियर टोयोटा मोटर्स के लिए पाँच साल काम किया और बड़ी लग्जरियस गाड़ियों का डिज़ाइनिंग करने का मौका भी मुझे वहाँ मिला <laughs> परंतु मुझे रुचि थी कि अपना देश जो बड़े संकट में है और देश के लिए कुछ करे ऐसा भाव हमेशा रहता था मैं मेरे ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे और जब मैंने देखा कि देश के लिए बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ये विशेष रूप से ऐसे युवाओं को आह्वान कर रहे थे कि कुछ देश के लिए आप समय दीजिए जो ज्ञान दे सकते हैं ज्ञान दीजिए या जो समय दे सकते हैं विशेष रूप से उनके लिए तो मुझे लगा कि 60 साल के बाद तो बहुत समाज सेवा करने की सबकी इच्छा रहती है लेकिन 60 साल के बाद एनर्जी नहीं रहती है सही बात। आपका अनुभव तो रहता है लेकिन शक्ति ना होने के कारण आप बड़े काम नहीं कर पाते तो मुझे लगा कि स्वामी रामदेव जी महाराज एक आह्वान कर रहे हैं कि देश को बचाने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए और सात्विकता फैलाने के लिए अपने संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और सारे देशभक्त लोग उनके उनके मेले लग रहे हैं उनके नेतृत्व में जी, जी। तो मुझे भी लगा कि मैं भी उस मेले में शामिल हो <laughs> तो मैंने भी फिर बड़ा निर्णय लिया कि जीवन में बड़ा निर्णय लेना बहुत जरूरी रहता है <laughs> स्वामी जी ने ऐसा आह्वान किया था कि जो ग्रेजुएट है जिनकी शादी नहीं हुई है और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ऐसे युवा सामने आए <laughs> तो मुझे लगा ये तीनों भी मेरे साथ है और मेरे घर में भी सपोर्ट था तो मैंने फिर निर्णय ले लिया कि अब इस अभियान में हमें शामिल होना चाहिए भारत माँ संकट में है उसे संकट से निकालने के लिए अगर थोड़ा सा भी योगदान हो जाए जी, जी। स्कुरल जैसा प्रभु रामचंद्र ने सेतु बांधा था तो हम भी अपनी थोड़ी सी इसमें सेवा <laughs> दें तो यही एक सात्विक उद्देश्य था बहुत ही अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन सुनके और आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है निर्णय आपका बहुत काम करता है आपके जीवन में बड़ा बदलाव आप चाहते हैं तो आपका निर्णय शक्ति के ऊपर ही वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और जितना अच्छा आपका निर्णय होगा उतना ही अच्छा आपका जीवन बनता है तो सचिन जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनका निर्णय जो है सही समय पे और सही टाइम पर उन्होंने लिया हो सकता है कि जैसे उन्होंने अपने शब्दों में कहा 60 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद हम लोग सोचते हैं कि हमें समाज कार्य करना है लेकिन उस समय एक बात ये होती है कि जिस जगह पर आप वो चीज़ें करने जाते हो तो वहाँ पर आपकी एनर्जी लेवल नहीं होती हैं और सभी लोग आपको सपोर्ट करें ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आपको सेवा के ये उतना टाइम आप दे नहीं पाएंगे इवन आप सेवा ले भी सकते हैं ऐसा सिचुएशन होता है इसीलिए वो निर्णय बिल्कुल लास्ट में हम लोग सोचते हैं वो भी अच्छा है अगर हम युवा अवस्था में नहीं ले रहे हैं तो उस समय भी अगर आप कुछ अपना छोटा सा भी योगदान देते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें होगी आज के शो में और मैं चाहूँगा कि आप मुद्दे पर आते हैं हम लोग पातजलि जो संस्थान है उससे आपका नाता जो जुड़ा ही है पहले से ही आप उसके बारे में चिंतन करते थे लेकिन समर्पण होने का क्या लक्ष्य लेके आपने समर्पण किया आपने आपको जब मैंने देखा कि स्वामी रामदेव जी महाराज बहुत बड़े अभियान को अंजाम दे रहे हैं उन्होंने योग करना बहुत आवश्यक बताया hmm. तो मुझे पहले योग का कुछ मालूम नहीं था और मैं खुद भी नहीं करता था <laughs> लेकिन फिर जब उन्होंने बोला कि योग इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स एंड ऑल यूनिवर्सल डिजीजेस यानी रोग तो मुक्त होंगे ही लेकिन हम विश्व शांति भी इससे पा सकते हैं hmm. तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी बात है hmm. सच में क्या योग से ये हो सकता है तो फिर मैं जब डीप में गया तो मेरे को पता चला कि हाँ योग में ही सब कुछ है और अब सबने योग करना चाहिए तो एक बड़ा लक्ष्य है योग से हमें सब कुछ मिल सकता है यहाँ तक कि स्वामी जी का जो स्वदेशी अभियान भी चल रहा है आज लोगों को लगता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ये प्रोडक्ट्स अच्छे होना ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी टेकर या व्यापार का दृष्टिकोण नहीं था तो इसमें जब आप योग करोगे तो हर बात अच्छी होनी शुरू हो जाती है इसमें कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम तो आज स्वामी रामदेव जी महाराज जो कुछ कर रहे हैं ये योग का बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है तो आप सब लोगों को भी मैं आह्वान करता हूँ जो युवा मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि आप रोज़ योग कीजिए मेडिटेशन कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए सूर्य नमस्कार कीजिए अलग अलग योग के आयाम हैं अवश्य उनको अपनाइए और अपने जीवन को बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाइए मानव से महामानव बनने की शक्ति योग में है और वो स्वामी रामदेव जी महाराज जो हमारे इतने बड़े योग गुरु हैं जिन्होंने विश्व में योग को पहुँचाया वो भी लाइव एग्जांपल है तो उदाहरण है हमारे पास ऐसा नहीं कि बोली बोली बातें हैं तो हम योगों को बहुत अच्छे से अपनाएं रोज़ योग करें इसी ध्येय से मैं फिर आगे बढ़ा और आज आप देख रहे हैं कि पतंजलि बहुत अलग अलग जैसे बीके काम कर रहा है वैसे ही पतंजलि के भी बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जी जी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक समर्पण भावना जो है योग गुरु रामदेव जी के सब बातों को सुनकर और जो योग के वजह से योग के द्वारा जो जो फायदे होते हैं उन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से जाना समझा और वैसे भी कहा जाता है कि भारत का जो प्राचीन राजयोग है या पातंजलि योग है ये सारी चीज़ें जो है हमारे मानव जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ और स्वास्थ्य बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए काम करते हैं और बर्त यही है कि उसे प्रैक्टिकल में लाना थोड़ा टाइम देना पड़ता है जितना आप टाइम देते हैं उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है और बाकी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि प्रोडक्ट अच्छे हैं हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं और उन चीज़ों को हम लोग खरीदते भी हैं यूज़ भी करते हैं लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है प्रोडक्ट यूज़ करना हमारी बात नहीं ये हम लोग चाहते हैं कि हमारी आदतों में परिवर्तन ज़रूर आए इसके पीछे का लक्ष्य यही है कि हमारी भारत की जो परंपरा है योग की परंपरा है वो चीज़ें हम सीखें उसको प्रयोग में लाएं जैसे कि अनुलोम विलोम या सूर्य नमस्कार जितने भी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और जब आप उससे बदलाव महसूस करेंगे तो आपकी वाणी में वो ताकत आएगी आप जब बोलेंगे दूसरों को तो वो भी करने के लिए सक्षम हो जाएंगे अगर हम लोग योग नहीं करेंगे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो भी वो काम का नहीं है हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और हो सकता है कि ये चीज़ें हमारे गुरुदेव को भी अच्छा नहीं लगेगा गुरुदेव का लक्ष्य क्या है वो हम अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं तो जीवन में हम सफल हो सकते हैं जो हमारा सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का या भारत को एक यूनिकनेस भारत जो सर्वधर्म समभाव जिसमें है वसुदै कुटुम्बकम की जो भावना है वो योग के माध्यम से आ सकता है इसीलिए बहुत ही अच्छी बात योग के बारे में हम सभी लोग सुनते भी हैं और उसका प्रचार भी करते हैं कई बार टीवी और इसके माध्यम से सीरियल के बारे में वो सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं कर भी रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि सचिन जी आप महाराष्ट्र में रहे हैं तो महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई जुड़ा हुआ है और मुंबई भी आपने देखा होगा तो फिल्मी दुनिया से आपका फिल्में या फिर संगीत या जो भी है उन सभी से अगर जुड़े हो तो थोड़ा सा उसका अनुभव सुनाइए आपका जी मैंने तो बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं और मुंबई तो आ, बॉलीवुड है हमारे देश का जी, जी, आ, और हॉलीवुड और बॉलीवुड आ, तो भी मुझे जब उन हीरो के तरफ मैंने देखा हीरो हीरोइन तो वो एक आदर्श तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन वो आदर्शन प्रस्तुत नहीं करते हैं जो हमारे बलिदानियों ने दिया है जी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इन्होंने जो आइडियल बनाया है तो हम चाहते हैं कि जो युवा सिनेमा में जो हीरो है उनको आदर्श मानने लगे हैं। एक बार अपने शहीदों को उनकी भी रचनाएं, उनकी कहानियां सुने और उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया है अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम सब ने एक आगे बढ़ना चाहिए तो ऐसे सब युवाओं को मैं कहना चाहूँगा मूवी ज़रूर देखे उसमें की जो सात्विकता है वो देखे उसमें की जो दुर्गुण दुर्ग गुण हैं वो ना ले तो अच्छी अच्छी चीज़ें ले उसमें से और अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े स्वामी जी ने आ, ऐसे ही बलिदानों के सपनों का भारत बनाने के लिए जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हु, उन्होंने अपना कुछ थोड़ा सामान बेचने के लिए लाइसेंस लिया और उन्होंने कारोबार शुरू किया तो पूरा देश पारतंत्र में चला गया था और हमारे लोग कुछ न कर न सके और फिर बहुत सारे लाखों लोगों ने बलिदान देकर इस मौके को हमको दिया है एक स्वतंत्र भारत दिया है वैसे ही एक कंपनी आई थी उसका नाम हमने नहीं भूला ईस्ट इंडिया कंपनी आज भारत देश में पाँच हज़ार विदेशी कंपनियां अलग अलग सामान उत्पाद बेच रहे हैं उनके लिए ऐसे एम के लिए भारत देश ये बाजार है तो हम सब अपनी स्वदेशी का अपनाए स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल कराए करें पतंजलि के बहुत बड़े स्वदेशी अभियान में आप जुड़े आ, क्योंकि पतंजलि के लिए भारत देश बाजार नहीं है तो पतंजलि के लिए भारत देश एक परिवार है तो इस परिवार को बड़ा करने के लिए आप सबका साथ जो मिल रहा है ऐसे मिले और इससे ज़्यादा मिले ऐसी हम अपेक्षा करते हैं और इस आ, माया नगरी से आ, शाश्वत और सात्विक जो नगरी है आध्यात्मिक नगरी है उसके ऊपर भी फिल्में बनाई जाए हम ऐसे चाहते हैं और वो भी हमारे युवा देखें <laughs> बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग योग या फिर इस विषय को लेकर बात करते हैं तो कई लोग जो है उसे सुनना पसंद नहीं करते लेकिन उनकी रुचि की बातें अगर हम शुरू कर देते हैं तो वो अट्रैक्टिव होकर सुनते हैं तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था आपको आपको सबसे अच्छा फिल्म जो अच्छी लगती है किसी भी तरह का कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगती है जी आ, पुरानी फिल्म दो आंखें बारह हाथ तो वो भी मैंने देखी तो बड़ी पसंद है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से उसको फिल्माया गया तो वो मुझे पसंद <laughs> और उसमें एक गीत है शायद आपको पसंद आया हो तो चलिए दो आंखें बारह हाथ एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में आपने बताया और इस फिल्म को बहुत ही सुंदर ढंग से ब्लैक एंड वाइट में बनाया गया था और इसमें लेकिन एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है कि जो डाकू होते हैं उनको इंसान बनाने का जो प्रक्रिया है और एक व्यक्ति जो संघर्ष करता है उसका संघर्ष में वो अपनी आँखें तक खो देता है तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संघर्ष उस व्यक्ति का बताया है लेकिन अंत में मैसेज मिलता है कि वो सारे लोग सुधर गए हैं और वो लोग उसको याद करते हैं तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत है इस फिल्म का मुझे याद आ रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत दो आँखें बारह आँख का आप सुनाए हैं रेडोमटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करा रहो चंपा अब तुम भगवान शिव प्रार्थना करो जो बाबू किया करते थे be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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं सचिन जी हमारे साथ हैं और उनके साथ जो बातें हम लोग कर रहे हैं जैसे कि पतंजलि योग के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और इन फ्यूचर हम लोग जैसे कि युवा साथी काफ़ी हमारे जो हैं बहुत सारी चीज़ें उनके उनके बीच में आ जाती हैं वो देखते भी हैं और जैसे आपने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कम, मल्टी नेशनल हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उस बीच में हम लोग पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनको भी देश के लिए विशेष भारत देश के लोगों को को हम लोग यूज़ यूज़ करने के के के लिए प्रेरित कर रहे हैं और यूज भी कर रहे रहे हैं हैं। और भी तो इन सारी चीजों देखने के बाद एक युवा युवा मन में किस तरह की भाव होने चाहिए? युवा कैसे पतंजलि योग से या फिर इन सभी चीजों से देश सेवा के लिए कैसे जुड़ सकता है विदेशी कंपनियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे युवाओं को भटकाना और हमारे युवा भी गुटखा तंबाकू, दारू खर्रा बीड़ी सिगरेट इन व्यसनों में वो उलझ जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है अपनी जवानी बर्बाद कर देता है हम ऐसे युवाओं को चाहेंगे कि आप एक नई राह में योग की राह में आइए रोज़ सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको जो एक शक्ति मिलेगी उस शक्ति से आप पूरा दिन एंथुजियास्टिक और उत्साह के साथ आप जीवन जी सकते हैं और पतंजलि ने ऐसे युवाओं के लिए जो सात्विकता की राह चुनना चाहते हैं उनके लिए समृद्धि का भी अभियान छेड़ा है जैसे योग से स्वस्थ भारत तो आपको मिलेगा ही लेकिन स्वदेशी से समृद्ध भारत ये भी आपको मिलेगा ये पतंजलि और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और उनके साथ आचार्य बालकृष्ण जी इस अभियान को बहुत आगे ले जा रहे हैं इससे हमारे किसानों को भी समृद्धि तो मिल ही रही है लेकिन योग में विशेष रूप से अब बहुत सारे रोजगार आ चुके हैं आपने देखा होगा विश्व योग दिवस जब हमने मनाया पूरे विश्व से एक सकारात्मक उसको सपोर्ट uh, मिला है और अब चाहते हैं कि बहुत सारे विदेशी विदेशी लोग चाहते हैं कि हम योग भारतीयों से सीखें क्योंकि उसका जनक जो है भारत है तो अब विदेशों में योग टीचर्स इंडियन योग टीचर्स की बहुत डिमांड आई है और वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है तो योग में आप जरूर करियर कीजिए और हमारे पूरे विश्व को निरोगी बनाने का एक सात्विक ये कार्य है इसमें आपको मानधन तो मिलेगा ही लेकिन आप शराब और गुटखा तंबाकू बेचने वाले ऐसा कुछ का, गलत काम नहीं कर रहे हैं आप लोगों को स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं तो ऐसे ही हमारे देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ ली है कि उन्होंने आ, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसिस में योग को अनिवार्य कर रहे हैं रेलवे के 60 लाख एम्प्लॉयज़ है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लगभग अठारह लाख लोग हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के 14 लाख लोग हैं और न जाने कितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। अगर ये सारे लोग गिने जाए तो एक से डेढ़ करोड़ लोगों को अब योग कंपलसरी हुआ है लेकिन नहीं। नहीं। नहीं। इनको योग सिखाने वाला कोई नहीं तो हम चाहते हैं कि आप जो भी युवा करियर करना चाहता है बेरोज़गार है वो योग शिक्षक बने अलग अलग कोर्सेस है योग के कहीं पर भी वो ले सकता है और ये योग शिक्षक बनकर आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है विदेशों में तो बहुत जितना टॉप इंजीनियर और टॉप डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिलती उससे भी ज़्यादा सैलरी अपने योग प्रोफेशनल्स को मिलती है पतंजलि भी योग के ऐसे योग शिक्षकों को पच्चीस हज़ार पर मंथ योग प्रचारक हर तहसील में अपॉइंट कर रहा है वो भी एक अच्छा साधन है रोजगार का और आप खुद का भी योग स्टूडियो योग क्लास शुरू कर कर लोगों का वज़न कम कर, कर हजारों रुपए मिला सकते हैं लाखों रुपए मिला सकते हैं इतना ही नहीं पतंजलि के माध्यम से पराक्रम सिक्योरिटी एजेंसी भी है वहाँ पर लगभग पच्चीस से पचास युवकों को जो कम पढ़े लिखे है दसवीं पास बारहवीं पास है ऐसे भी युवाओं युवक लोगों के लिए पतंजलि रोजगार के माध्यम उपलब्ध कर रहा है इसके अलावा पतंजलि के फूड पार्क जो बन रहे हैं जो आप पतंजलि के बिस्किट दंतकान्ति वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनकी फैक्ट्रीज़ को और एक्सपांड करने के लिए फाइव टाइम्स एक्सपांड कर रहे हैं तो आज पतंजलि ने एक लाख युवकों को तो रोजगार दिया ही है लेकिन फाइव टाइम्स इसको जब इंक्रीज़ करेंगे तो पाँच लाख युवक युवतियों को रोज़गार देने की तैयारी पतंजलि कर चुका है और आप सब लोग इसमें शामिल हो विशेष रूप से हम उन युवाओं को पहली प्राथमिकता देना चाहेंगे जो योग करेंगे जो योग शिक्षक बनेंगे जो सात्विक विचार करते हैं देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं ऐसे सब युवाओं को उसमें प्रायोरिटी रहेगी इसमें सब तरह के जॉब्स है इंजीनियर सुपरवाइज़र कोई बी वैद्य भी है ऐसे सब प्रकार के ये जॉब्स रहेंगे और इन फैक्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी आप सप्लाई कर सकते हैं जैसे वन औषधियाँ है कुछ फ्रूट्स मैंगो ऑरेंज ये भी आप सप्लाई कर सकते हैं मुझे खुशी होगी ये बात बताने के लिए कि आज जो पतंजलि का एलोवेरा जूस है वो पूरे भारत देश में आपके राजस्थान से जाता है यहाँ के किसान समृद्ध हो रहे हैं वो एलोवेरा को अच्छा भाव पतंजलि देता है और एलोवेरा पीने से तो आप जवान रहेंगे एलोवेरा का संस्कृत नाम है घृत कुमारी तो मैं अवश्य आज यहां से आपको सूचित करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी बूढ़ा नहीं होना जवान रहना है तो एलोवेरा का जूस सुबह सुबह उठकर ज़रूर पीजिए या घर में लगाया होगा तो वो डायरेक्ट भी आप खा सकते हैं तो ये भी समृद्धि आयुर्वेद के माध्यम से हमारा फिर से पूरा देश उस दिशा में जा रहा है जहां सोने की चिड़िया पहले कहाँ जाता है अब तो हम कहेंगे सोने का शेर और वो होगा योग और आयुर्वेद के इतने बड़े अभियान से <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे युवा साथियों को खुशी भी हो रहा होगा और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे और फील करना भी चाहिए जब भारत देश की बात होती है अपने ही परंपरा की बात होती है तो उसे सुनकर कहीं ना कहीं हमारे लिए इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसे लाभ लेना चाहिए हम सभी को और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी युवा साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में योग के प्रति जो सजागता आई है जो प्रेम उमड़ा है उसे बनाए रखिए और योग के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी सेवा केंद्र में जाके जो है जुड़ सकते हैं पहले जुड़िए करिए फिर बाद में आपको धीरे धीरे ये चीज़ें ऐसा नहीं आप गए और हमको नौकरी दे दो वो बात नहीं है क्योंकि इसमें सीखना होता है पहले खुद को अप्लाई करना होता है जब आप खुद को अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें आप करेंगे और आप बेनिफिट लेंगे तो अपने आप ही आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी और आपके अंदर की क्षमता स्वभाव आपको आगे ले जाएगा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया पास हो गया एंड खत्म हो गई कहानी आपको नौकरी मिल गई दिशा बिल्कुल दूसरी तरह से चलती हैं यहाँ पर आपके अंदर के चीज़ों को देखा जाता है आपके बोल आपके शब्द आपके अंदर योग की कितनी गहराई है, योग के प्रति आप कितने सजाग हैं वो सारी चीज़ें प्लस करती हैं और वो चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं और इसमें करना बहुत हार्ड वर्क नहीं है बहुत ही सिंपल है स्मार्ट वर्क है सिर्फ़ अपने आप को योगी बनाना है <laughs> सचिन जी मैं सही बोल रहा हूँ ना बिल्कुल आज <laughs> क्या है बड़ी चीज का अट्रैक्शन है पैसा है और पद हैं इन सभी चीज़ों का आकर्षण हमारे साथ बना हो रहता है मैं भी कभी कभी अपने आप पर चिंतन करता हूँ तो मेरा फोकस कहाँ चला जाता है वो मैं देखता हूँ जब मुझे लगता है कि राइट वे में फोकस है तो मुझे बात करने में अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं थोड़ा भी डिशाइन हो जाते हैं हम लोग किसी चीज़ पर वस्तु पर हमारा आकर्षण चला जाता है तो वहाँ मुश्किलें आती हैं वहाँ पर फिर सारी चीज़ें जो है गड़बड़ महसूस कराते हैं तो ज़रूरी है कि आप इसे सीखिए मुझे लगता है कि छः महीना तीन महीना भी आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसके काबिल हो जा रहा है क्योंकि इवन अगर समझो आप कोई जॉब के लिए भी जाते हो तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको किसी भी विषय को अगर आप लेते भी हो कम से कम तीन साल का डिग्री कोर्स आपको करना ही पड़ता है और यहाँ पर आपको तीन साल नहीं लेकिन कम से कम छः महीने से एक साल तक का कोर्स तो आपको करना ही है प्रैक्टिस तो करना ही है फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितना उसको कैच करते हैं और कितना आप कमा सकते हैं कितना आप उसका प्रचार कर सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे सभी श्रोता राजस्थान के जो किसान भाई बहन हैं उनके लिए भी पतंजलि योग विशेष रूप से काम कर रहे सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे लेकिन उनके लिए जैसे कि खेती के लिए भी जो खाद है उसके ऊपर भी बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर काम कर रहे तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताइए हमारे किसान भाइयों को ज़रूर जैविक कृषि और पारंपरिक कृषि इसके लिए सब किसान प्रेरित हो इसके लिए भी आ, किसान सेवा समिति के माध्यम से पतंजलि योगपीठ बहुत काम कर रहा है रिसर्च कर रहा है पीबीआरआई पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से किसान को जो जैविक कृषि करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स लगते हैं खाद है कुछ इंसेक्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो कीट नाशक नहीं है कीट नियंत्रक है यानी जो हमारे मित्र कीट रहते हैं उनको आने देना चाहिए और जो हानिकारक कीट है उसको दूर रखना पड़ता है तो वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है चेतना और अलग अलग ह्यूमिक एसिड वगैरह ऐसे अलग अलग पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो अवश्य आप उस पतंजलि पी के वेबसाइट पर जाकर आपको ये पूरी जानकारी भी मिलेगी और कृषि के क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ बहुत बड़ा काम कर रहा है तो जब भी आप ट्रेनिंग रहेगा तो अवश्य आप पतंजलि योगपीठ पधारिए वहाँ पर आ, सब अर्थवम का कैसे हम यूज़ करते हैं खाद कैसे बनाते हैं इसका प्रात्यक्षिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है हुँ, हुँ. और ऐसे जो किसान कृषि करेंगे उनसे हम अच्छे भाव में वो उपज खरीदने के लिए भी तैयार है नहीं तो आज मार्केट मिलता नहीं है ऑर्गेनिक इसके लिए या जैविक कृषि के लिए तो पतंजलि के पास पूरा मार्केट तैयार है हम चाहते हैं ऐसे सात्विक किसान इससे जुड़े और पूरे आज जो भी आहार पूरी दुनिया खा रही है तो वो थोड़ी विषैली है तो आइए एक शुद्ध आहार के तरफ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आहार जब जाएगा अंदर तो ही हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तो हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़े आ, किसान के भी आ, एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है तो उस क्रांति में भी पतंजलि योगपीठ के साथ आप शामिल होइए ऐसा मैं आह्वान कर अब कितना समय लगेगा इन चीज़ों को प्रैक्टिकल में जैसे कि हम लोग काफ़ी देखते हैं आ, किसानों को इसकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और इसको ट्रेनिंग देने के लिए या फिर हमारे जो पतंजलि का जो विशेष प्रोडक्ट है वो भी बन के तैयार हो जाए किसानों के लिए कुछ समय लगेगा कि हो गया है इसका लगभग 50 प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं और जो फूड पार्क वगैरह बन रहे हैं वहाँ से भी अभी किसानों को जोड़ना शुरू कर दिया है जैसे बड़े बड़े फूड पार्क नोएडा और नागपुर नागपुर में बहुत बड़ा महाराष्ट्र में बड़ा प्लांट लग रहा है वहाँ पर तो इतने संतरे और बहुत बड़ा ये है तो रिक्वायरमेंट तो वहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के संतरे ख़रीद लिए जाएंगे इतनी रिक्वायरमेंट है संतरे से जूस संतरे से हैंड वॉश संतरे से आ, उसका साबुन और शैम्पू और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं है, वो सारी बनाने के लिए पतंजलि तत्पर है इतना ही नहीं हम चाहते हैं जो किसान वन औषधि उगा रहे हैं वो भी आगे आकर हमें इन्फॉर्मेशन दे आज भी पतंजलि अनलिमिटेड ये चीज़ें चाहिए जैसे एलोवेरा अनलिमिटेड चाहिए गिलोय गुड़वेल जिसको बोलते हैं वो भी अनलिमिटेड चाहिए तुलसी अनलिमिटेड चाहिए शहद शंखपुष्पी पुष्पी ब्राह्मी आंवला सफ़ेद मसली ये सारी आ, हमें अनलिमिटेड चाहिए इतनी डिमांड है तो अवश्य <laughs> जो किसान पतंजलि से जुड़कर आगे बढ़ना चाहेगा उसको समृद्धि तो मिलेगी ही आइए आप भी आगे आकर हमें बताइए कि आप क्या हमें दे सकते हैं हम लेने को तैयार चलिए आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों की भी बहुत खुशी हो हु, रहा होगा और जो किसान भाई ख़ास करके मैं देखता हूँ कि हमारे आज के जो किसान हैं वो नॉर्मल जो उनका जो रेगुलर जो खेती है वही कर रहे हैं वो कमर्शियल या व्यावसायिक खेती नहीं कर पाते हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक ट्रेनिंग की आप लोगों को ज़रूरत है अगर थोड़ा सा पार्ट अगर आप कमर्शियल भी करते हैं व्यावसायिक रूप से भी अगर उन प्रोडक्ट को जैसे एलोवेरा की अभी सर ने बात बताई है तुलसी की बात बताई है ये तो आप कर सकते हैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपको करनी होगी जो आपके पास जमीन है उसमें आधा हिस्सा अगर आप व्यवसायिक तौर पे एलोवेरा या फिर तुलसी कोई भी एक प्रोडक्ट अगर कंटिन्यू आप थोड़ा सा रिसर्च करके आप आधा हिस्से में अगर यूज़ करते हैं आधा हिस्सा आप अपने अनाज के लिए रखिए आधा हिस्सा आप व्यवसायिक खेती अगर करते हैं इन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि आप आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और आने वाले समय में कुछ किसान जो बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं कर्जा ले रहे हैं डूब जा रहे हैं ऐसे किसानों को भी हम लोग मदद कर सकते हैं क्योंकि एक को देखकर दूसरा सीख लेता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अगर इन चीज़ों को करके देखते हैं एक बार पतंजलि से आप जुड़ जाइए जुड़ने के बाद वहाँ की रिक्वायरमेंट वहाँ के जो रिसर्च लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करिए एक ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और फिर आप उनको प्रोडक्ट दीजिए तो देखिए आपको बहुत अच्छा भी लगेगा एंड आपके द्वारा आपके गाँव का ही कल्याण हो सकता है अगर हो सकता है कि आपको समझ में आ गया आपका काम भी अच्छा लगा तो फिर वहाँ पर कोई अगर फुटपार्क की बात हो जाए आपका पूरा गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और एक गांव का नाम भी होगा तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सिर्फ़ हमें तैयार होने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि पूरे गांव वालों को नहीं कुछ गांव के चार पांच लोग भी अगर योग से जुड़ जाएं, पतंजलि से जुड़ जाएं और इन चीज़ों को सीखे समझे तो आगे चल के वो गांव का भी विकास हो सकता है बहुत ही अच्छी बातें लगी मुझे आपकी और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी किसान भाई जो सुन रहे हैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दे और इसके ऊपर आप आगे चल के आगे बढ़ें और योग सीखें और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे राजस्थान और गुजरात के लोग आपको काफ़ी सुन रहे हैं इस वक्त और इंटरनेट के माध्यम से सारे लोग सुन रहे हैं कुछ लोग हमारे यूएस से भी सुनते हैं रेडियो मधुबन को उनके भी फ़ोन काफ़ी आते हैं और वो लोग मैसेज करके बताते हैं कि आपके यहाँ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिलता है हम पूरा दिन लगा के रख देते हैं तो मैं चाहूँगा उन सभी के लिए अपना एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन फैक्टर के रूप में एक मोटिवेशन ज़रूर बताइए एक संदेश के रूप में एक क्या कहते हैं प्रेरणा जरूर मिले आपको जिनसे प्रेरणा मिलती है जिन बातों से प्रेरणा मिलती है वो बातें हमारे श्रोताओं को शेयर कीजिए जी पहले तो मैं रेडियो मधुबन को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ब्रह्म कुमारी कम्युनिटी रेडियो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कार्य कर रहा है ये बहुत बड़ा सेवा का कार्य है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि पैसे तो आते जाते रहेंगे लेकिन जो सेवा रहती है ये सेवा आपके साथ निरंतर रहती है और जब आप अगले जन्म में भी जन्म लेते हो तो आपका जो मस्तिष्क है वो जो मस्तिष्क मिलता है वो पिछले जन्म में आपने क्या कार्य किया है उसके कारण मिलता है अच्छा या थोड़ा कम अच्छा या बुरा तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है तो हमें मौका मिला है मनुष्य जीवन मिला है तो जितनी हम सेवा करेंगे और निस्वार्थ तो होंगी तो और अच्छा पहले तो थोड़ी आदत लगानी पड़ेगी फिर धीरे धीरे वो निस्वार्थ तो भाव भी आ जाएगा तो ऐसी ये सेवा की बहिमा बहुत बड़ी है तो हम चाहेंगे कि पतंजलि भी आज पूरे देश की सेवा कर रहा है स्वामी रामदेव जी महाराज इनको प्रोडक्ट्स बनाने की कोई गरज नहीं थी वो तो हम पर उपकार कर रहे हैं कि हमें शुद्धता शुद्ध चीज़ें दे रहे हैं शुद्ध अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक और प्रोडक्ट हमारे होंगे तो पैसा भी हमारे पास ही होगा जी लेकिन जी कभी बार अभी देखते हैं कि हम बहुत समय से हमारा पैसा बाहर जा रहा है और इसी है। चीज़ों से और वो भी चीज़ें अच्छी हैं कि प्रोडक्ट हम लोग खुद बनाएंगे हम लोग खुद यूज़ करेंगे, लो करेंगे देश का पैसा देश में बहुत ही अच्छा मैसेज है इसके पीछे का रहस्य मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसी भी हमें प्रोडक्ट लेने चाहिए और यूज़ करने चाहिए और दूसरों को तो भी बताना चाहिए बिल्कुल और लोगों को आज घर में विदेशी प्रोडक्ट है मालूम ही नहीं लक्स लाइफ बॉय पेप्सोड रिन टाइड पेप्सी कोका कोला कोलगेट मैगी नूडल्स जॉनसन एंड जॉनसन डाव पियर्स सनसिल्क कैडबरी ये सारे विदेशी प्रोडक्ट्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ये कंपनी विदेश जाती है तो वहाँ पाकिस्तान यूनिवर और श्रीलंका जाती है तो श्रीलंका यूनिलिवर बन जाती है हमको पता ही नहीं चलता तो आइए हम जागरूक बने तब तो एक विदेशी कंपनी ने पूरे देश पर किया था आज पाँच से ज़्यादा विदेशी कंपनियाँ आपने देश में आ चुकी है अगर हम जागरूक नहीं हुए तो फिर से हमारा देश संकट में आ जाएगा तो ऐसे जो युवा जिनको इस अभियान से जुड़ना है अभी अभी स्वामी जी महाराज ने लगभग ग्यारह हजार डीएसएम डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन की नौकरियां दी है कि आप इस अभियान को लो इस अभियान को स्वदेशी अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ काम ही नहीं करना तो थोड़ा अर्थार्जन भी हो जाएगा आपके परिवार का भी हम देखेंगे तो ऐसे जो देश के लिए कुछ समय देना चाहते हैं ऐसे युवा जरूर हमसे मिले युवा भारत से जुड़े और हमारे देश को विश्वगुरु बनाने में शामिल हो चलिए सचिन जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया मोटिवेशनल जो बातें रही आपकी और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता खास करके युवा मित्र अगर आपको मोटिवेशन मिला हो तो ज़रूर आज ही आप इन चीज़ों को समझें और जुड़े ऐसा मैं कहूँगा ताकि आप अपना सेहत और अपना करियर दोनों बना सकें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सचिन जी को फिर से एक बार रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ बहुत बहुत धन्यवाद <laughs>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 <ility tanaki earth> जिए तुझी या दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए तुझी दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या दिए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 दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद फित्र देसान अंदाज क्यों बुलामाना सदिये नहीं झुकाने के लिए सदिये नहीं झुकाने के लिए तू तूी है दिल माने के लिए अपने लिए जिये तो क्या दिए